द्रं कर्णे श्रृणा मेवा भद्रं पशे माक्षत्र स्थिर सुष्टुरा पुंसस्तम से शाति शांति शांति अथर्वेदी या की कारिका अद्वैत प्रकरण के सोलहवें कारिका तक उस विचार हो गया जिसमें यह सिद्ध किया जा रहा है यहाँ युक्ति को प्रधान देकर कि सिद्ध किया जा रहा है कि अद्वैत सत्य है द्वैत क्रांति मूलक है कल्पना है पूर्वाजी ने शंका उठाई थी अगर द्वैत सत्य नहीं है तो उपासना का विधान क्यों किया गया सत्तर स्थान में जो उपासना का विधान है वो किसके लिए तो कहा देखो जो वर्णी और आश्रमी जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं मंदा मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि वाले उत्कृष्ट दृष्टि वालों के लिए उपासना की आवश्यकता ही नहीं वो नदी पार हो चुका है जो हम ब्रह्माष्टमी में, में पहुंच गया है शरीर आदि को बाध करके उस दृष्टि में बैठा है तो उसके लिए उपासना की आवश्यकता नहीं उसका काम हो चुका है किन्तु जो मंद और मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए मान वेदावंत तो सुनने के पश्चात भी तो ऐक्य ज्ञान हो नहीं पाता है कोई ना कोई प्रतिबंध है जिसके कारण से उसमें रुकावट आ रहा है शरीर बुद्धि जा नहीं रही है तो उनको उनके लिए कुछ आश्रम के हिसाब से प्रत्येक आश्रम के अलग अलग ढंग उपासनाएं हैं आश्रमों के हिसाब से उपासनाओं की चर्चा है शास्त्रों में जिससे कि इसके द्वारा जब अंतकरण की शुद्धि होगी प्रतिबंधक हट जाएगा वह अद्वैत में पहुंच जाएंगे आगे इस भावना को लेकर के उपासना की चर्चा है उसमें वास्तविकता में तो नहीं है है तक चर्चा हो गई थी <coughs> आगे टीका भी कहते हैं अद्वैत दर्शन से उपासनादी विरोधा भाव भी मतांतरे विरोधो अस्तृति आशंक्य तेजा भ्रांति मूलवात्म पूर्वादिक शंका होगी है कारिका के जिसके खंडन में कारिका का उद्धरण दे रहा है उसके लिए पूर्वाधिकी शंका होगी अद्वैत दर्शन से उपासना विधि विरोधा भावे अद्वैत दर्शन जो अद्वैत है आपका अद्वैत दर्शन है उपासना विधि का विरोध नहीं रहा क्यों अधिकारी भिन्न है अद्वैत में वाला अधिकारी भिन्न है उत्कृष्ट दृष्टि वाला है इन्हें आश्रम में से और जो तो मंद दृष्टि वाला और मध्यम दृष्टि वाले उपासना के बाद भिन्न अधिकारी है उसके लिए कोई आपत्ति नहीं <coughs> तो ऐसा होने पर भी अव्य तरह समस्या उपासना विधि विरोधा भावे की उपासना विधि का तो विरोध नहीं रहा क्यों तो अधिकारी भेद हो गया है उत्तम अधिकारी के लिए उपासना की आवश्यकता नहीं है मंद और मध्यम के लिए उपासना की आवश्यकता है ऐसा होने पर मतांतर विरोध अस्थित जितने द्वैत तो बाद है तत्त ऋषियों के द्वारा बनाए गए सिद्धांत है चाहे वैशेषिक हो चाहे न्याय हो न्याय दर्शन हो चाहे सांख्य दर्शन हो चाहे कपिल दर्शन हो चाहे मीमांसा दर्शन हो मतांतर अन्य मतों के साथ तो विरोध हो जाएगा ना वो भी तो ऋषियों के द्वारा प्रणित है सारे तो, तो तो सामान्य व्यक्ति के द्वारा लिखित तो नहीं है वो मतांतर के साथ अन्यवादी सब द्वैतवादी होते हैं उनके साथ yeah. तो विरोध है वो भी तो एक सिद्धांत है चाहे वैशेषिक सिद्धांत हो चाहे न्याय सिद्धांत हो चाहे कापिल सिद्धांत हो चाहे पतंजलि सिद्धांत हो पतंजलि सिद्धांत हो चाहे जैविनी सिद्धांत हो तो वो भी तो एक सिद्धांत हैं सब उनके साथ तो विरोध होगा ये यहां पूर्ववादी की शंका होगी इसके उत्तर पर कर रहे हैं अद्वैत दर्शन से उपासना उपासनाधि विरोधा भावे भी जो अद्वैत दर्शन है एकत्व दर्शन हम ये जो भावना है तो उपासना विधि का विरोध तो नहीं रहा उपासना कर्म में अधिकारी अलग अलग रहे जो मंद अधिकारी है वो कर्म करेगा जो मध्यम में पहुंच गया उपासना करेगा और जो उत्तम के लिए आवश्यकता नहीं है उपासना विधि तो का अलग अधिकारी है और अद्वैत दर्शन का अधिकारी, अधिकारी अलग है तो उसके साथ तो विरोध नहीं रहा होने पर मतान्तरे विरोधो वास्तव अन्य मत जो है ना का वैशेषिक मत है न्याय मत है इत्यादि मत मतों के साथ विरोध है क्योंकि वो तो द्वैत सिद्ध कर रहे हैं सारे और आप कहते हैं अद्वैत है अद्वैत है, है ऐसी शंका होगी पूर्ववादी की इसको उत्तर में एक कार्य का है कहते तेसाम भ्रांति मूलकवाद उनके जो मत है ना द्वैतवादियों का मत भ्रांति मूलक है पीछे कोई इनकी कल्पना में पीछे प्रमाण नहीं है हमारे अद्वैत दर्शन हम अद्वैत जो बोलते हैं युक्ति से भी सिद्ध कर रहे हैं परंतु हमारे कल्पना के पीछे श्रुति है एक अविवाद युक्ति हमारी आदि श्रुति है उस श्रुति के साथ प्रमाणिक होने के कारण हमारी कल्पना सत्य हो जाती है और उनके कल्पना के पीछे कोई प्रमाण नहीं है अपने बुद्धि के आधार पर चले है वेद को लेकर चले नहीं अपौ अनाज वेद का साथ लेते तब तो ठीक था ऐसे चल पड़े सारे ये कहा कि जो सिद्धांत हैं, जितने भी हैं द्वैतवादी का सिद्धांत भ्रांति बोलतवाद भ्रांति बोलक है प्रामाणिक नहीं है इसलिए विरोध होना ही नहीं है कल्पना उनकी कल्पना है, हमारे वेद बोलता है एक अभिवादी हम नेहनानाथ नाना किंजन आदि वेदन वाणी वचन है एक का। इसलिए कार्य क्या कहते हैं सो सिद्धान्त व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् परस्परं विरुध्यन्ते तैर्ययम् न विरुध्यते सो सिद्धान्त व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् परस्परं विरुध्यन्ते तैर्ययम् न विरुध्यते द्वैतिन स्वसिद्धांत व्यवस्थासु सु दृढ़ निश्चिता जितने द्वैतवादी हैं अपने अपने सिद्धांत की व्यवस्था में भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं की व्यवस्था है कोई परमाणुवाद मानते हैं कोई प्रकृति से मानते हैं अलग अलग ढंग से है तो स्वसिद्धांत व्यवस्थाओं में द्वैतिन दृढ़ निश्चिता दृढ़ आग्रह करके बैठे हुए हैं जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है बाकी दूसरे का कथन सत्य नहीं है अपने व्यवस्था में इतने पुष्टि करके बैठने की तैयारी है बुद्धि जहां तक पहुंची वहां तक करके बैठे हुए हैं किंतु परस्परम विरुद्ध हम पे सांख्य के साथ न्याय का विरोध है न्यायिक आरंकवाद वाला है सांख्य सत्कारीवादी परिणामवादी है एक दूसरे का मत मिलता नहीं है एक दूसरे से एक दूसरे का मत का खंडित हो जाता है और हमारा मत सुरक्षित रह जाता है उनके जब नैयाई का आ जाए आपके सामने तो आपको लगा देना सांख्य को बोले ठीक बोल रहे है क्या बोलेगा नहीं गलत बोल रहा है क्यों आत्मा को करता भोगता मानता है नैयाई और सांख्य केवल भोगता मानता है तो वो कहेगा नहीं करता नहीं हो सकता आदमी झगड़ा शुरू हो जाए एक दूसरे का मत का एक दूसरे के द्वारा प्रहार हो जाता खंडित हो जाता उनका इसलिए हमारे ये सिद्धांत जो वेदांत सिद्धांत अद्वित सिद्धांत है, सिद्धा है किसी के साथ विरोध होता ही नहीं अपने अपने सिद्धांतों में व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं दो तो एक लोग गृढ़ आग्रह उनका। और हमारा सिद्धांत जो है शास्त्र के माध्यम से चलता है कपोल कल्पित नहीं है अपने बुद्धि प्रभव नहीं है सिद्धांत बाकी सारी बुद्धि प्रभव इसलिए खंडित हो एक मत से दूसरे का मत का खंडन करके सुंदर उपसम धुन लग जाता हूँ एक दूसरे का प्रहार हो जाता है दोनों मर जाते हैं दोनों का मत खंडित हो जाते हैं परस्पर उनका विरोध है तय व जो द्वैतवादियों के जो मत है उनके सिद्धांत के साथ तय सिद्धांत है, अयम अद्वैत सिद्धांत न विरुद्ध होते है कोई विरोध नहीं होता इसका एक टीका देखे श्लोक से तात्पर्य बहुत तुम इस कार्य का पहले तात्पर्य कहेंगे इसके लिए पहले भूमिका रचते हैं कहते हैं शास्त्र उपपत्ति भ्याम अवधारित्वाद अद्वैय आत्मदर्शनम संवेद दर्शन ये शास्त्र और युक्ति दोनों के द्वारा शास्त्र उपपत्ति मानी युक्ति दोनों के द्वारा निश्चित किया है अद्वैत मत शास्त्र वेद अपौरुषे अनादि अपौरुषे वेद बोलता है और युक्ति से भी सिद्ध होगा देखो द्वैत यदि हो सामान्य जनोगे युक्ति क्या है सुसुक्ति ऊर्छा समाधि आदि में भी मिलना चाहिए यदि हो तो सुश्रुक्ति में द्वैत मिलता है क्या मूर्छा अवस्था में द्वैत मिलता है समाधि में समाधि तक नहीं जा सके सुशुक्ति और मूर्छा तो सबके अनुभूति अनुभव है अगर वास्तव में द्वैत हो उस अवस्था में भी मिलना चाहिए युक्ति न सुस्रुक्ति में द्वैत है ना समाधि मूर्छा में है ये तो सबका अनुभव है ये केवल जागृत स्वप्न का खेल है वो एक अवस्था में नहीं है तो अद्वैत दर्शन के देखो शास्त्र उपपत्ति उपत्ति शास्त्र से भी सिद्ध है युक्ति से भी सिद्ध है दोनों से सिद्ध है सुसुक्ति आदि को देखा है सबका अनुभव है अद्वैत दिखता है मूर्ख आदि में दूसरा किसी का भाव नहीं होता केवल अपने ही भाव होता मैं कुछ नहीं जाना ऐसे बोलता है शास्त्र और युक्ति दोनों के द्वारा निश्चित होने के कारण अवधारित्वाद अद्वैत आत्मदर्शन सम्यक दर्शन अद्वैत आत्मदर्शन है हम ब्रह्माष्टमी ये जो आत्मदर्शन है यही समय दर्शन है समक दर्शनम मानी निर्वध्य दर्शनम टिप्पणी कार्य निर्दुष्ट दर्शन है निर्दुष्ट निर्दुष्टे जो दर्शन वेदांत दर्शन है निर्दुष्ट है अद्वैत दर्शन तद मिथ्या दर्शन वेद बाह्य होने के कारण जितने भी अन्य दर्शन है वेद को लेकर चले नहीं अपने बुद्धि को लेकर चले दभा वेदभा तो इसलिए मिथ्या दर्शन मान्य अन्य सारे दर्शन जितने भी दर्शन हैं, जिन जिन्होंने बनाई हुई है कणाद का हो वैश्विशिक कपिल हो सब क्या है अब है केवल कल्पना मात्र है, उसके पीछे कोई शास्त्र नहीं प्रमाण है। मैं जो लिखता हूं इसको प्रमाण करने के लिए पीछे कोई शास्त्र होना चाहिए खाली मेरा लेख बिना शास्त्र का होगा तो प्रामाणिक नहीं माना जाएगा क्यों ऐसे लिखने वाले भ्रांत भी हो सकता है विप्रल्भक भी हो सकता है जो तो लौकिक वाक्य होता है ना उसमें एकाएक विश्वास नहीं होता वाक्य दो प्रकार है लौकिक और अलौकिक दो प्रकार का होता है तो अलौकिक वाक्य तो ईश्वर के द्वारा रचित है भेदादी को प्रमाण है नई नैयायिक भी मानता तो है लौकिक वाक्य सामने वाला व्यक्ति कैसा है सत्य बोलने वाला है झूठ बोलता है या पागल हो जाता है कभी कभी पागल होता है रश्मि को सर्प बोलता है उस काल में झूठ तो नहीं बोला जैसा देखा वैसा बोला किंतु वो भ्रांत है पागल है वो बुद्धि काम नहीं करते उसके। जब बुद्धि काम नहीं करते तो वही तो पागल और क्या होता है कितने बार दिन में हम पागल हो जाते हैं और कभी कभी ठगने के लिए बोलता है अरे वहां पर भंडारा हो रहा है फल बांट रहा है कुछ बोल देगा वह तो भाई केवल दूसरों को ठगने के लिए बोलता है होता है विप्रलम्बक ऐसा वाक्य भी होता है दूसरों को ठगने के लिए बोलता है तो लौकिक वाक्यों में दोष की संभावना है और वेद में कोई दोष नहीं है अनाधि अपौरुष किसी पुरुष के द्वारा प्रणित नहीं है किसी पुरुष के द्वारा प्रणित हो तब वहां पर प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक होता वो किसी वेद के रचयिता कोई नहीं दिखता बाकी सारे ग्रंथों के रचयिता होंगे कोई नहीं पुराण में भी है हम पुराणों को प्रामाणिक मानते हैं क्यों वेद से विरुद्ध नहीं इसलिए है इसलिए प्रामाणिक मानते हैं अगर वेद्ध हो प्रामाणिक नहीं मानेंगे भगवत गीता को प्रामाणिक मानते हैं हमारे भगवान ने कहा इसलिए नहीं वो बोलेगे वो कपिल वाले बोलेंगे हाँ सा हमारे भगवान थे कौन कपिल जी नहीं चलेगा हाँ वेद विरुद्ध नहीं लिखा है गीता में इसलिए प्रामाणिक है मनुस्मृति को प्रमाण मानते हैं सांख्य स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं मनुस्मृति वेद से विरुद्ध नहीं बोलती किंतु सांख्य स्मृति वेद से विरुद्ध है वेद में कहा तस्मा बाय तस्मा आत्मा आकाश असंभूता उत्पत्ति से आत्मा से बताई और सांख्य लोग क्या बोलते हैं प्रकृति से उत्पत्ति मानते हैं भेद है स्वतंत्र है प्रकृति और वेद बोलता है प्रकृति अधीन है मेरे अधीन है ये स्वतंत्र मानते हैं इसलिए वो विरुद्ध हो जाता है <coughs> एक है बात तत्वा दर्शनम अन्य वो बाह्य होने के कारण खाली कल्पना मात्र उनके दर्शन में अपने बुद्धि जहां तक पहुंची वहां तक उनसे से ये प्रामाणिक नहीं हैं। होते हैं मिथ्या होते हैं झूठे होते, होते हैं दर्शन और भी कहते हैं इत मिथ्याम द्विती नाम राग देश आदि दोषात्पद द्वैत दर्शन है ना द्वैतियों में एक दूसरा भी दोष है क्या है मिथ्या दर्शनम द्वैती नाम द्वैतियों का जो दर्शन शास्त्र है झूठे हैं सब मिथ्या है द्वैती मिथ्या दर्शनमित अस्त अभी कारण आप इस कारण से है। क्यों राग द्वेषारी दोषास्पद उनमें अपने सिद्धांत तो में राग है और दूसरे के सिद्धांत में द्वेष है राग द्वेष के आश्रित तो होकर के काम करते हैं इसलिए भी वो मिथ्यादर्शन है राग दोष रागद्वष आस्पदत् तीन चार के टिप्पणी <laughs> मिथ्या दर्शन माने मिथ्यार्थ विषय का मिथ्यर्थ वो मिथ्या विषय को विषय करने वाला दर्शन है वो झूठे विषय को विषय करने वाला है चार में कहा राग दोष रागदोषादत् नहीं अन्यथा विरोध सम्मी अगर राग दोष के चक्कर में नहीं पड़े होते तो परस्पर इनका विरोध नहीं होता एक दूसरे के मत का विरोध कर रहे हैं नहीं, सांग ठीक नहीं बोलता नैया ही कहेगा सांगे बोलेगा नैया ठीक नहीं बोलता मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है अपने मत पर आ गए, दूसरे के मत पर द्वेष है राग द्वेष उगता है वो इसलिए भी मिथ्या है वो दर्शन नेता पूर्व से प्रश्न करता कथा कैसे है वो प्रश्न किया तो सिद्धांत कहते हैं क्योंकि जितने भी द्वैतवादी है सबके सब अपने अपने सिद्धांत की रक्षा में लगे हुए हैं पुष्टि में लगे हैं उसके व्यवस्था में लगे हुए कहा कार्य से अर्थ करते हैं स्वसिद्धांत सिद्धांत व्यवस्था हो माने स्वसिद्धांत सिद्धांत रचना नियम ऐसे अपने सिद्धांत के रचना के जो नियम में नियमों में कपिल कणाद बुद्ध अर्थत अर्थतादृष्टि अनुसार निश्चिता चाहे कपिल हो चाहे कमाद हो चाहे बुद्ध हो चाहे अर्हत मान जैन हो ये सब दृष्टि के अनुसरण करने वाले जितने भी आज होंगे चाहे कपिल का अनुसरण करने वाले हैं चाहे कलाद का अनुसरण करने वाले हैं चाहे बुद्ध के अनुसरण करने वाले हैं चाहे और जैन जैनी जितने भी ये सब इनके अनुसरण करने वाले जितने भी हैं दो ही तीनों अपने अपने व्यवस्था भी निश्चित है किस तरह से गुरु जी ने जो लिख दिया उसको बनाए रखना है किसी तरह से कुछ दृढ़ निश्चय करके बैठे क्या निश्चित है एवं ये सब परमार्था यही सत्य हमारे गुरु जी ने बोल दिया एवं एवं ऐसा परमार्थ यही वास्तविक ये, ये, ये प्रामाणिक है परमार्थ है माने मोक्षादि अभिलता एवं एवं कपिला कथन बाणी है उक्ति मानी बाणी कपिलादि की बाणी है मोक्ष के लिए यही पर्याप्त है अन्य कुछ नहीं टिप्पणी ने कहा मोक्षादि अभिल्यता अर्थ सभी चाहते हैं मोक्ष चाहते हैं मोक्ष के लिए लिखा है सभी ने दर्शन लिखा है किसके लिए मोक्ष के लिए मोक्ष मोक्षादि जो अभिलसित पदार्थ है उसका येवं येवं उक्ती, उक्ता रिद्या। ये एवं कबिलादि उक्त रित्या कपिला के द्वारा बताए गए तरीके से यही है बाकी कुछ नहीं यही मान्यता है इसलिए राग है कहा बाकी भाषा में कहते हैं तत्र तत्व अनुरक्ता वहां वहां जो अनुरक्त है अपने अपने पक्ष में आसक्ति वाले हैं अनुरक्ता अविदविषता अविल्वेश है अपने उसमें प्रतिपक्षम तो आत्मना पश्चिम था अपने शत्रु देखते हैं प्रतिपक्षी शत्रु को देखते हैं अपने से भिन्न ये शत्रु बुद्धि है और हम किसी को शत्रु बुद्धि करते हैं हम तो एक विवाह दिव्य वाले हैं हमारे यहाँ ना शत्रु ये पत्रु ये पत्रु। ये एक व्यवसाय शत्रु मित्र भाव होता है राहद्वेश होता है अकेले में ना होता है न देश होता है हमारा सिद्धांत ऐसा और हम ऐसे कपोल कल्पित नहीं कर रहे हैं एक विवाह हम शास्त्र पीछे है अनादिपौर से वेद पीछे है हमारा दर्शन किसी के साथ किसी दूसरा है ही नहीं क्या रागदेश करेगा हमारे मत उनके रागदेश होता है इसलिए मिथ्या हो दर्शन ये कह रहे हैं प्रतिपक्ष हम चाहे आत्मा अपने शत्रु देखते हुए सामने वाले को शत्रु समझते हैं एक दूसरे को कि हमारा दर्शन सही है इसका दर्शन गलत है ये धारा है आत्मापश्चंत तम दुष्यंत उसको द्वेष करते हुए शत्रु बुद्धि करके द्वेष करते हुए द्वेष है। इस प्रकार से द्वेष से युक्त है द्वैत दर्शन जितने भी है। राज दर्शन तो से दर्शन हैं द्वैती लोग रागद्व पड़े हुए सिद्धांत दर्शन एवं परस्परम अन्य है परस्पर लड़ाई किसकी हो रही है ये पंथवाद जो हमारे गुरु ने लिख दिया वही सही है इसी को लेकर लड़ाई और कुछ नहीं है। अगर वेद की तरफ जाते लड़ाई की बात ही नहीं थी अगर उपनिषद पड़ा होता एक तुमारी इसमें विश्वास हो जाता है कि ये प्रामाणिक करके तब तो लड़ाई की बात ही नहीं थी स्व तो सिद्धांत दर्शन अपने अपने सिद्धांत को बचाने में सिद्धांत के दर्शन नहीं हिमितम एवं परस्परम अनुपे एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं मर रहे सुंद उपसंद की तरह हो रहे हैं जैसे आमिसार ही पक्षी होते हैं कहीं मांस का टुकड़ा पड़ था दो पक्षी लड़ते लड़ते ना वो खा पाया ना वो खाया दोनों मर गए ऐसे यहां दूसरे के खंडन में लगे हुए हैं एक दूसरे अपने सिद्धांत बचाने के हिसाब से किंतु बचता नहीं वो उसका खंडन करता है वो उसका खंडन करता है दोनों गए दोनों चल जाते हैं और हम किसी का खंडन करने वाले नहीं क्यों एक हमें बात देखते हम हमारा सिद्धांत है वहां क्या खंडन करेंगे किसका खंडन करेंगे हम नहीं करेंगे तो। तो एक ही है क्या, क्या वहां राजदेश किसका होना है तो ऐसा है। तैर अन्य विरोधी वीर जो अन्य विरोधी सिद्धांत वाले जितने द्वैतवादी हैं तैर अन्य विरोधी वीर अस्मदी अयम वैदिक सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है वेद संबंधित जो सिद्धांत है वैदिक सिद्धांत है हम अद्वैत कहते हैं हमारी कोई बुद्धि की कल्पना नहीं है एकमित स्थिति है, है बहुत सारे ऐसी स्थिति तो अद्वैत दर्शन जो है ये सर्व अन्यवाद आत्मिक सबसे अभिन्न है वो हमारा दर्शन नैयार्ग दर्शन से भी अभिन्न है कणाप दर्शन से भी अभिन्न है सांख्य दर्शन से भी अभिन्न है क्यों हमारे दर्शन में ही कल्पना है उनकी अद्वैत में द्वैत की कल्पना है रज्जु एक होती है कल्पना करने से में अनेक हो जाते हैं तो कल्पना के लिए पहले एक चाहिए नहीं तो कल्पना ही नहीं कर पाएगा पहले रशि में एक व्यक्ति सर्प की कल्पना कर रहा है एक व्यक्ति जलधारा की कल्पना करता है एक एष्टी की लाठी की कल्पना करता है एक भूछिद्र की कल्पना करता है एक माला की कल्पना करता है आपस में लड़ाई होती है किंतु रस्सी का किसी के साथ विरोध नहीं सबके लिए अधिष्ठान है उसी के सत्ता से जीवित है सारे जितने को कल्पना कर रहे हैं जो कल्पित पदार्थ है उसी से जीवित है कोई तो सबसे अभिन्न है रस्सी सर्प भी जलधारा से भी हाँ भूछिद्र से भी माला से भी अभिन्न है रसी रसी में तो कल्पना है क्योंकि द्वैत की कल्पना के लिए पहले अद्वैत की आवश्यकता है इसलिए हमारे दर्शन सबसे अभिन्न है इसलिए अभिन्न में कोई राग भी नहीं होता है द्वेष भी नहीं होता है राग द्वेष से रही दर्शन हमारा दर्शन है ठीक है एक आत विरोधी भी जो अन्य विरोधी पक्ष है एक दूसरे के मत का खंडन होता है अपने पक्ष में राग है दूसरे के पक्ष में द्वेष है कपिल को पूछे सांख्यवादी को, को नैया ठीक बोलते हैं बोला नहीं, नहीं नहीं गौतम ने गलत लिख दिया और गौतम को पूछेंगे को, बोले कि नहीं सांख्य गलत है कपिल ने गलत लिख दिया हमारी गुरु जन लिखा सही है अन्य विरोध भीर अस्मद युवा बहिरी कह हमारा जो वैदिक सिद्धांत है एक विवाद ऐसा जो सिद्धांत है सर्व अन्यत्व सबसे अभिन्न है क्यों वही अद्वैत में कल्पना है सारी है कल्पना करने के लिए बल अधिष्ठान चाहिए सब उसी अद्वैत चिन्ह में आत्मा में कल्पना करता आत्मा ही एक दर्शन पक्ष विरोध है जो आत्मा अहम ब्रह्मास्मि पक्ष है एकत्व पक्ष है इसकी किसी के साथ विरोध नहीं होता कैसे कहते हैं दृष्टान्त से समाज है यथा सुहस्तपादाधी जैसे अपने हाथ से कोई हम राग भी नहीं करते हैं, में नहीं करेंगे कभी कभी हाथ से अपने छाती में पिटाई हो जाती है कभी कभी अपने दांत से जीवा कट जाए तो क्या हम उसके क्या दांत को निकाल के फेंक देंगे नहीं कभी कभी जीवा गलत बोल देती है बोलने के कारण दूसरे पर ती मारने तो दांत टूट जाता है तो जुआ नहीं गलत बोला करके हम जुआ को तो उखाड़ के फेंक देंगे नहीं कहते हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं क्यों जैसे अपने हस्तपादादि के साथ कोई विरोध नहीं होता माने हमारे शरीर में हस्तपादादि की कल्पना है ठीक इसी प्रकार इन सिद्धांतों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है हमारे सिद्धांतों में तो so, हस्तपादादि विरोध नहीं होता उसी प्रकार इन दर्शनों के साथ हमारा कोई विरोध है ही नहीं कहते राग द्वेश राग द्वेषादी दोष अनास त्मिक तत्व तो बुद्धि रहेगा समृद्ध दर्शन समझता है इसलिए राग आदि दोष का आश्रय न होने के कारण एकत्व तो दर्शन में न राग है न द्वेष है राग द्वेश द्वैत तो दर्शन होगा तब होगा अद्वैत बने होगा आदि दोष अनाशत्वाद राग आदि दोष से का आश्रय न होने से अद्वैत दर्शन ऐसा होने से एक आत्मय तत्व बुद्धि रहेगा समृद्ध दर्शन अहम ब्रह्माष्टमी बुद्धि जो जीवात्मा परमात्मा की ऐके बुद्धि है यही समृद्ध दर्शन है ये ये का तात्पर्य यही है, यह बता ठीक शास्त्रोपत्ति अवधारित्वादर्शन समय दर्शन भाष्य का उसके आगे कहा तद बाह्यवाद माने लिखते हैं तत्व तब शब्द से शास्त्र भी नहीं व्यक्ति भी नहीं दोनों से रही थे उनका दर्शन इसलिए मिथ्यादर्शन से मिथ्या दर्शन हतर पर श्लोक द्वैत दर्शन मिथ्या दर्शन है इसमें हंत पर दूसरा हेतु भी देते है कारिका को अवतरण देते हैं इतर के कहा इतश्च कर के भाषण में लिखा है इत मिथ्यादर्शन दो इतना ये भी द्वैतियों का दर्शन मिथ्या दर्शन इसलिए भी है क्यों राग राग द्वेशास्पद रागद्वेश अपने सिद्धांत में राग है दूसरे सिद्धांत द्वेश्वे दर्शब्द का अर्थ कहता है द्वैती नाम करके बोला द्वैती नाम इत्यादि आदि शब्देना मदमाद गृहीता राग द्वेश आदि आदि से गल न अपने अपने में घमंड है सम्मान है सम्मान के लिए लिख रहे हैं कुछ लिखो तो मेरी कीर्ति सा जाएगी गौतम जी ने ऐसा कर दिया कणाद ने ऐसा कर दिया मदमान आदि अपने सम्मान आदि से क्रषित है उदर्शन इसलिए भी वो ठीक नहीं पा सुन्तम व्यवस्थापय तुम तत्व ज्ञान अधिकृत प्रवृत्ता है तत्व ज्ञान को विषय करके चल पड़े हैं सभी हम तत्व ज्ञान आत्मज्ञान तक पहुंचाने के करके चले किन्तु तो सिद्धांतम व्यवस्था अपने अपने सिद्धांत के व्यवस्था करते हुए करने के लिए तत्व ज्ञान को विषय बना करके प्रवृत्त आना प्रवृत्ति हुए थे तत्व ज्ञान तक पहुंचाने के लिए किन्तु अपने अपने जब दर्शन में लड़ पड़े तत्व ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाते बाजी नाम कुतो को सा पूर्वादी बोलता महाराज अपने अपने दर्शन के माध्यम से तत्व ज्ञान में पहुंचने वाले हैं पहुंचने के लिए लिखा है तो फिर उनको कैसे दोष का आस्पद कैसे कहेंगे उन दर्शनों को ये शंका आ गई प्रथम शंका कर दिया कैसे दोष से ग्रसित मानेंगे उन दर्शनों को द्वैत दर्शन को तो उत्तर देते हैं शुलकाक्षर योजनाया या परिहार कारिका के शब्दावली के व्याख्या के आधार पर सिद्धांत खनन करते हैं दर्शन का स्व सिद्धांत व्यवस्था शुभ माना स्व सिद्धांत रचना विशेष नियम है शुभ अपने अपने सिद्धांत के रचना के नियम नियो में कपिल कणाथ बुद्ध और हताश दृष्टि अनुसार द्वैत ने जितने भी द्वैतवादी आज हैं कोई कपिल का अनुसरण कर रहे हैं कोई कणाथ का कर रहे हैं कोई बुद्ध का कोई आराध जैन का अनुसरण कर रहे हैं जितने भी हैं ये निश्चित उसी दृढ़ आग्रह लेकर के बैठे हुए हैं यही दर्शन सही है दूसरा नहीं का निंदा करते निश्चय हो रही थी कृष्ण निश्चय उनको कहा एवं एवं ऐसा परमार्थ हो हमारे ये हमारे सिद्धांत यही है यही है मुख्य दर्शन यही है बाकी सब दर्शनाभाष है हर बात ये ऐसे बोल रहा है अब पीछे कोई प्रमाण किसी का भी नहीं है सब अपने बुद्धि में चले गया। हमारे यहाँ हम युक्ति देते हैं बुद्धि को देते हैं साथ देते हैं तो पीछे प्रमाण है एक मेवादित्यम आदि प्रमाण है एवं ये वैश्य परमाथ नान्यता तत्र अनुवक्ता इत्यादि ठीक कहा पदत्वेपि बने राग आस्पदा द्वेशास्पदत्व कथम शंका चलो अपने सिद्धांत में आ आशक्ति है राग है प्रेम है होने पर दूसरे में द्वेष कैसे करते हैं वो अपने सिद्धांत में प्यार है अच्छी बात है करने तो द्वेष का आश्रय कैसे बनेंगे वो ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहेंगे टीका टिप्पणी सात की अभिनिवेश राग बोलकर जहां भी आग्रह होता है ना जो तो दुराग्रह होता है उसमें क्या होता है राग होने से होता है मेरे में इसलिए आसक्ति है तभी तो अभिनिवेश होगा दुराग्रह होगा यही है तो द्वेष का आस्पद कैसे हो गया दर्शन राग तो आस्पद है अपना अपना दर्शन मान लिया है इसलिए आस्पद है किन्तु द्वेष का आस्पद कैसे हो, दर्शन का आ गई तो कहा से आत्मना दूसरे को शत्रु समझते हैं प्रतिपक्ष शत्रु होता है दूसरे सिद्धांत को शत्रु समझते है तम दिशात उनको दे, उसको देश करते हुए राग देशों के तह राजद होकर के बनाते हैं इसलिए वो मिथ्या दर्शन है कहा ठीक है। उत्तरार्ध नि अधिकारिका का जो उत्तरार्ध है उसकी व्याख्या करते हैं सो सिद्धांत दर्शन एवं परस्परम अन्य विरुद्ध अपने अपने दर्शन सिद्धांत के निमित्त लेकर ही एक दूसरी लड़ाई करते हैं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है ये जो ये कबर है ये ठीक नहीं है हर सिद्धांत ऐसे एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे मत का खंडित हो जाता है तो ऐसा है अगर आप देखो शत्रु से लड़ाई के दो तरीका है एक तो अपने से कमजोर शत्रु देखे तो झपट लो लड़ लो उसे और शत्रु बलवान हो तो क्या करना अपने कुछ नहीं करना दूसरे को कुछ नहीं, ठीक बोल रहा है क्या देखना फिर हवा का ऑप्शन लड़ते लड़ते दोनों खत्म हो गए खंडित हो जाएंगे अपना मत सुरक्षित रह जाएंगे ये भी एक तरीका है शास्त्रार्थ <coughs> भूतें न प्रेतम योजना ऐसा है जो भूत आ जाए सामने तो जाना नहीं चाहिए प्रेतम लगा देना चाहिए बस लड़ते रहेंगे दोनों और लड़ते रहते दोनों मर जाएंगे दोनों ऐसा है ठीक <tiped> है यदि वादिना प्रत्येकम स्व सिद्धांत दर्शनम दर्शन तन निर्धारणार्थम अन्योन्यं वादि विरोधम आचरण तो जो ये दिखाई पड़ रहा है वादियों में दो प्रतेक ये देखा प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति का एक ही धारणा है तो सिद्धां, सिद्धांत उपसंग्रहित दर्शनम अपने सिद्धांत रूप से माना जो दर्शन है वास्तव में सिद्धांत नहीं होता हो स्वसिधांत तो रूप से जो पर संग्रहीत ग्रहण किया हुआ दर्शन है तब निर्धारणार्थम उसी को निश्चय करने के लिए अन्य बाद में विरोधम आचरण तो दृश्यते एक दूसरे बाद एक दूसरे के विरोध आचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं द्वैतवाद ऐसा दिखाई पड़ता है न तो अद्वैत दर्शन विरद्यमान और इस तरह से अद्वैत दर्शन जैसे उनके साथ जितने भी द्वैतवाद है उनके साथ तो एक दूसरे लड़ाई कर रहे है विरोध बोल रहे है वहाँ अद्वैत दर्शन जो यह है उनके साथ द्वैत दर्शन साथ में विरुद्ध विरुद्धवानन न अद्यवशीय माने यह ऐसा निश्चय नहीं होता है, अद्वैत दर्शन विरुद्ध है ऐसा निश्चय नहीं होता क्यों नहीं होता है तो कहा यह स्वकीय कर चरणाधि भी आघात है कभी कभी हाथ से ही अपने शरीर में पिटाई हो जाती है अथवा पैर लग जाता है पैर के ऊपर पैर लग जाता है अपने शरीर में तो क्या उस पैर को उससे द्वेष करेंगे कोई हमारे दर्शन किसी के साथ विरोध नहीं करता कैसे यथा सुखी कर चर्वाद भीड़ आघाते अपने हाथ से पैर से आघात पहुंचने पर चोट खा जाने पर कदाचित आचरित द्वेषो न जाए थे कभी कभी ऐसे आचरण हो जाता है अपने हाथ से अपनी पिटाई हो जाती है अपने पैर ही अपने पैर के ऊपर लग जाता है होने पर भी द्वेष पैदा नहीं होता कि हम अपने से भिन्न नहीं मानते हाथ पैर को ठीक इस प्रकार इंग्लिश हाथ हमारा भेद नहीं है ठीक है पर बुद्धि अपराधा क्यों देश नहीं होता है दूसरी बुद्धि नहीं है दूसरे का हाथ हो तो फिर कुछ करते है? अपने हाथ से अपने को पिटाई होगी क्या कर कुछ करते दूसरी बुद्धि नहीं है जैसे ये स्थिति है शरीर की स्थिति है तथा उसी प्रकार समझना हमारा सिद्धांत ऐसा है द्विताभिमान वीर उपत्र भी छुद्रे द्वैता अभिमानित द्वारा कुछ उपद्रव किए जाने पर भी विरोध करते हैं हमारे मत को द्वैतवादी लोग जो द्विताभिमानी जो द्वैत तो नहीं है द्वैत के अभिमान करके बैठे हुए हैं द्वैत नहीं हो सकता द्वैत बिभ होती है ये ही द्वैत बिब तत्र है तम अन्य अन्य प्रशित जारी है भी उपद्रवे क्षुद्रेय कृतिक उपद्रव है तीन नंबर में कहा अद्वैत सिद्धांत आक्षेप रूपे तत्र अनिष्ट आपादन रूपे व उपद्रवे ये उपद्रव है यहाँ अद्वैत सिद्धांत में आक्षेप कर जाते हैं अद्वैत हो नहीं सकता है ऐसा बोल जाते है। हैं अथवा उसमें अनिष्ट आपादन करते अद्वैत कहेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा अद्वैत में थोड़ी व्यवहार होता है अनिष्ट की आपत्ति देंगे व्यवहार चल रहा है अद्वैत हो तो कैसे व्यवहार चलेगा इत्यादि करने पर भी क्या उपग्र ऐसा उपद्रव करने पर तो क्या है क्षुद्र उपद्रव कहा क्षुद्र बने क्षुद्रत्व तु अयुक्तत्वत्व भेजता ठीक नहीं वह सिद्धांत इसलिए क्षुद्र शब्द लिखती है भाषा का एक था। देशो देशो न अद्वैत दर्शन तेसुदेश आए थे अद्वैतदर्शिना न जाए थे अद्वैतदर्शियों का उनके साथ द्वेश द्वेष नहीं उठता क्यों सर्व अन्य अद्वैत दर्शन सर्व अन्य अभिन्न है तो मिट्टी से जितने भी पात्र बने हैं कल्पना है किन्तु मिट्टी से अभिन्न है सब इसी प्रकार है कि विवर्त है अद्वैत न हो तो द्वैत हो नहीं सकता अद्वैत वास्तविक है द्वैत कल्पित है विवर्त है जैसे रज्जु वास्तविक हो जाती है सर्व आदि कल्पित होते हैं वैसे सर्व अनिम सबसे अभिन्न है अद्वैत तक से रज्जु में जितने भी कल्पना होती है वो रजु सबसे अभिन्न सर्वन परबुद्धि अभावाद्य पर बुद्धि है ही नहीं दूसरी बुद्धि है नहीं अद्वैतियों को इसलिए कोई विरोध नहीं होता अद्वैत दर्शन का अद्वैत दर्शन का विरोध नहीं, नहीं होता आगे की कारण है अद्वैत दर्शन से सम्यक दर्शन प्रतिज्ञात कथम प्रदर्शित प्रक्रिया प्रतिबंध पूर्वाद ये शंका उठाता है कि अद्वैत दर्शन को सम्यक दर्शन करके आपने जो प्रतिज्ञा करती यही ठीक दर्शन है यह सिद्धांत सही है जो कहा कैसे आपने दिखाए गए प्रक्रिया से कैसे सिद्ध हो सकता है अद्वैत दर्शन पर एवं इत्यादि कहा पहले टिप्पणी है चार की टिप्पणी शास्त्र उत्पत्ति भ्याम इत्यादि नाम उपक्रम उपक्रम में ही कहा है, शास्त्र युक्ति के द्वारा अद्वैत दर्शन सिद्ध हो चुका है कहा था उपक्रम में में या तो अद्वैत दर्शन से सम्यक दर्शन तो प्रतिजात आपने जो अद्वैत दर्शन को संव्य दर्शन करके प्रतिज्ञा की थी तब व्याख्या दिशा प्रथम उपन कारिका के व्याख्या के आधार से कैसे सिद्ध हुआ वो अद्वैत दर्शन शास्त्र से सिद्ध होता है कैसे हुआ जाते प्रश्न का अर्थ यही हुआ तो उसका उत्तर देते है समय तर्क एवं इत्यादि कहा क्यों अद्वैत दर्शन संव्य दर्शन इसलिए है एवं राग आदि दोष अनाश पदत्त तो, राग दोषादि दोष नहीं अद्वैत दर्शन रागदोषाद का आश्रय न होने के कारण आत्मकत्वर साम्य दर्शन अहम ब्रह्मी जो बुद्धि है, आत्मकत्व द्वैतपक्षतपक्ष विषय द्वारके विरोधे अभिक्र है कथम अविरोध बाचो युक्ति आशंक्य शो मतपरियालोचन यावद विरोध आह कहते हैं महाराज द्वैत पक्ष है अद्वैत पक्ष से विषय द्वारा विरोधी से द्वैत का जो विषय है अद्वैत का जो विषय है विषय को लेकर के तो होगा ना विरोध एक पूर्वाधिक की संख्या है द्वैत पक्ष के द्वारा अद्वैत पक्ष में जो दोष दिखाया जाएगा विषय द्वार के विषय द्वैत का जो विषय अद्वैत का विषय लेकर के विरोधी अभी कभी मान विरोध दिखाई पड़ता है फिर कथम अविरोधब आज अविरोध कैसे बोलेंगे कैसे सिद्ध होगा रहा है शंका करके सोमत परियालोचना तावत अपने मत के जो हम पूर्वा पर देखते हैं भाव देखते हैं सिद्धांत का विरोध आता ही नहीं क्योंकि तो अद्वैत में द्वैत बुद्धि होती है द्वैत बुद्धि नहीं तो क्या विरोध आएगा अद्वैत में द्वैत बुद्धि है ही नहीं तो द्वैत बुद्धि नहीं है तो विरोध कहां से आ विरोध तो द्वैत बुद्धि होगी तो विरोध होगा वो शत्रु बुद्धि देखे तो विरोध होगा टिप्पणी बात हो युक्ति ही टिप्पणी बात प्रयोग कैसे बाप प्रयोग होगा कुर्बानी कृष्ण का विरोध बाद वाणी का प्रयोग कैसे कर दिया गया अविरोध होता है करके उसका उत्तर देते हैं अपने मत को दिखाते हुए कहते हैं अद्वैतन इत्यादि कहा इसलिए देखो विरोध नहीं है क्यों नहीं है तो कार्य का में कहते परमार्थो ही परमार्थो ही ना ना अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते। केषां उभयताद्वैतं तेन आयं न विरुध्यते। अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते। केषां उभयताद्वैतं तेन आयं न विरुध्यते। अस्मार्थ इसलिए देखो अद्वैत का किसी के साथ विरोध नहीं है परमार्थ है वास्तविक है और द्वैतम तदेद उच्चते द्वैत क्यों अद्वैत का ही है विवर्त है भेद है विवर्त है क्यों श्रुति को जब देखते हैं सदैव सौम्य जन आश्री एक विवाद पहले एक था कि अनेक था एक था बाद में द्वैत की चर्चा हुई बाद में हो गई तदैक्षता आदि शब्द तत्त्व जो अस्थिरता आदि आया तो पहले अद्वैत है ना तो, तो आदि जो आए आगे तत्त्व जो अस्थिरता आदि जो वाक्य आए उसका विवर्त है अद्वैत है तो द्वैत कहां से आया विवर्त हो सकता है रज्जु एक है अनेक हो सकते विवर्त में। परिणाम नहीं अद्वैत बिगड़ करके द्वैत बना नहीं खा सकते परिणाम नहीं दूध का दही जैसा नहीं है वो तो विवर्तवाद है अद्वैतम परमार्थ ही मान अस्मात्मा थी इसका विरोध इसलिए नहीं है यह वास्तविक है अद्वैत सृष्टि के पूर्व में एक ही था असृष्टि काल में अनेक हो गए ही तो है सर्पादी सृष्टि के पहले रज्जु एक ही है रसी तो है और क्या है वो अर्पादि काल में अनेक हो गए हैं क्या रज्जु बिगड़ करके सर्प बना है क्या परिणाम तो है नहीं वो विवर्त है खाली ठीक इसी प्रकार उस अद्वैत का विवर्त है्वे इसलिए कोई विरोध नहीं आता द्वैत वास्तविक नहीं है अद्वैत वास्तविक है और दोनों वास्तविक हो तब विरोध होता एक कल्पित है एक वास्तविक है यह सिद्धांत है। इसलिए विरोध नहीं हमारा कोई द्वैत के साथ कोई विरोध द्वैत है ही नहीं क्या विरोध करेंगे हम सीधी बात यह है हमारा सिद्धांत और हम केवल कल्पना से नहीं बोल रहे हैं एक अभिवादी हम श्रुति है जे नाना चिंतना कितनी श्रुति है तो अद्वैतम परमार्थ ही मानी अस्मा कारणार्थ परमार्थ पारमार्थिक है अद्वैत वास्तविक है द्वैतम तद भेद उचित द्वैत जो होता है वो अद्वैत का भेद माने भेद का अर्थ कर दिया विकार है विवर्त टिपण उसका विकार है विवर्त है परिणाम विकार नहीं विवर्त विकार जैसे ऋतु का विकार सर्प होता है द्वैत ऐसा है उसी का उसमें कल्पना हो रही है किंतु उनके मत में क्या है तेसाम अभैध द्वैतम उनके दोनों के दोनों पारमार्थिक हो जाते हैं दोनों प्रकार से दौई, दौई। है द्वैत द्वैत मान व्यवहार में परमार्थ है उसमें भी परमार्थ है दोनों में परमार्थ हो जाते हैं मान यहां पर व्यावहारिक सत्ता को, को तो नहीं मानते हैं न अयम न विरुद्ध तेन अयम सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत न विरुद्ध नविद्धता इसी कहते अद्वैत सिद्धांत का कोई नहीं आता है वो दोनों स्थिति में पारमार्थिक मानते हैं हम एक में पारमार्थिक मानते हैं एक में व्यावहारिक काल्पनिक मामले इसलिए विरोध नहीं आता एक बार तेरह दोनों टिप्पणी द्वैत से भ्रांतिमूलको है तेरह का द्वैत जो है भ्रांति मूलक है भ्रांति से सिद्ध है वास्तव रज्जु में सर्प वास्तव में सिद्ध नहीं हो सकता भ्रांति से सिद्ध होता है वैसे द्वैत भी ऐसा ही है अगर द्वैत हो सुसुक्ति मूर्छा समाधि आदि में मिलना चाहिए वहां नहीं मिल रहा है जागरूक स्वप्न मिलता है अगर वो तो मिलना चाहिए सुसुप्ति में नहीं है ज्यादा दूर कहां जाए मूर्छा अवस्था में कभी मूर्चित अवस्था में आप पहुंचे होंगे अनुभव होगा कुछ दिखा था आपने किसी का अनुभव नहीं न कहते समय ये बोलेगा उठने के बाद मूर्छा सुसुक्ति समाधि तक तो नहीं जा सके किन्तु सुसुप्ति मूर्छा तो सभी अनुभव है वो तो है उसी का विकार है विव्रत है ठीक है मिथ्या परमार्थ मिथ्याभूते परमार्थभूत विरोध वो दो प्रकार के द्वैत को मानते हैं एक मिथ्या द्वैत जैसे रजु में सर्प मिथ्या द्वैत है और मिट्टी में घट पारमार्थिक द्वैत है दोनों पारमार्थिक है कैसा मिथ्या भूत द्वैतना तस्य अविरोद अद्वैत अविरुद्ध अद्वैत का अभिरोध होगा मिथ्या रद्व सर्पादी के साथ तो ठीक है विरोध नहीं होगा न पर भी अद्वैत का विरोध न पर भी तो परमार्थ भूते जो पारमार्थिक है घटपटादी जो व्यावहारिक सत्ता जो आप बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम पारमार्थिक बोलते हैं उसको द्वैतवादी पारमार्थिक बोलते हैं उसके साथ तो विरोध होगा ना अद्वैत का तो जो जगत है द्वैतवादी में परमार्थिक है वो तो मिथ्याभूत जो द्वैत है रवि सर्प आदि उसके साथ तो विरोध नहीं होगा द्वैत का ठीक है क्यों तो कल्पना है वो किन्तु जो वास्तव में जगत है व्यावहारिक जगत तो उसके साथ तो विरोध होगा अद्वैत हो तो द्वैत कैसे बनेगा व्यवहार कैसे चलेगा व्यावहारिक जगत से तो होगा व्यवहारिक शब्द का प्रयोग नहीं करते वास्तविक मानते शब्द मानते हैं है। है जगत को तो उसके साथ तो विरोध है शंका करके की शंका होगी उत्तर देव नाच दिए इस प्रकार का द्वैत है ही नहीं तो होता ही नहीं, अगर द्वैत पारमार्थिक हो आ, अभी जो जगत दिख रहा है जो व्यावहारिक वाले को तुम सब का तो प्रयोग नहीं करते वास्तविक बोलते जगत सत्य है सत्य है जीव भी सत्य है ईश्वर भी सत्य है जगत भी सत्य है द्वैतवादी को कह रहा तो सत्य हो तो सुश्रुति में मिलता है क्या मूर्छा में मिलता है समाधि में जो वस्तु हो उसका कभी बात नहीं होता सचेत न बाध्यता असचेत न बाधित भी होता है प्रतीति भी होता है ये मिथ्या है सुसुत्यादि में बात हो जाता है और मिथ्या भी बंध्यापुत्र जैसा भी नहीं है यह बंध्यापुत्र तो शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता यह वस्तु दिखाई पड़ रहा है ज्ञान का विषय बना हुआ है तो मिथ्या है ये सिद्धांत बोलना चाहता तो ऐसा पारमार्थिक द्वैत है तथा तो विधम द्वैतम एवं नास्ती ये सिद्धांत कहते हैं उस प्रकार के द्वैत तो है ही नहीं जैसे द्वैत को तुम तो मान चाहते हो पारमार्थिक द्वैत ऐसा तो है ही नहीं ये मान करके उत्तर देना चाह रहे हैं ये कहते हैं कि टिप्पणी छह सात की मिथ्याभूत रज्जु उदि प्रातिभाषिक्वैत मिथ्याभूत द्वैत उस हिसाब तो अद्वैत का विरोध नहीं है रज्जु होती है सर्पादी अनेक दिखाई पड़ते हैं में दी, दी, ने तो इत्यादि प्रादिभाषिक के साथ में उसके साथ द्वैत अद्वैत का विरोध न होने पर उस द्वैत के साथ में अद्वैत का विरोध न होने पर भी परमार्थभूत जो द्वैत है उसके साथ तो विरोध होगा ना अद्वैत का ये परमार्थ का परमार्थभूत माने व्यावहारिक आकाश आदि जो आकाश आदि है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि जिसमें व्यवहार चल रहा है इनके साथ तो अद्वैत का विरोध होगा ये क्या बता रहा है द्वैत बता रहा है इसका तो विरोध होगा एक उग्रवादी की शंका थी तो एक शंका के उत्तर में सिद्धांत किया उस प्रकार का द्वैत है नहीं जैसे पार्वाधिक द्वैत है नहीं उत्तर देना है इसलिए तेसाम उदैता द्वैता उनके दोनों प्रकार द्वैत है नाय इसलिए हमारे यहाँ उसमत के साथ में कोई विरोध नहीं <laughs> नदुद्धे। नदुद्धे हो गया इसलिए कहते हैं आगे कैसा हो गया ठीक है द्वैती नाम परमार्थत्व ना। अपरमार्थत्व ना द्वैतम में व्यवहार गोचर होता द्वैत को ही दो प्रकार से मानते हैं परमार्थ द्वैत एक अपरार्थ द्वैत परंतु सर्पादी को कल्पित द्वैत मानते हैं और ये जो व्यावहारिक जगत को पारमार्थिक द्वैत मानते हैं द्वैतवादी को यही है ऐसा होने से उनके यहां व्यावहारिक शब्द का प्रयोग नहीं होता हमारे यहाँ तीन सप्ताह है परमार्थ सत्ता पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता और प्रादिभाषिक सप्ताह उनके यहां पर व्यावहारिक सत्ता नहीं है ये जगत तो आ जाएगा पारमार्थिक में और रज सर्प आदि जगत जाएंगे प्रादिभाषिक व्वी सप्ताह पारमार्थिक सत्ता द्वैतवादी को सत्ता दो सत्ता में चलते हैं ठीक है द्वैती नाम परमार्थत्वर तो द्वैतन दोनों ही द्वैत होते हैं वो दोनों प्रकार द्वैत में ही चलते हैं परमार्थ भी द्वित को मानते हैं और काल्पनिक भी द्वैत को मानते हैं राज्य सत्ता आदि जो जगत है वो जगत को प्रातिभाषिक मानते है और गड़बड़ाए हुए व्यावहारिक जगत को पार्थिक सत्य मानते हैं द्वैतमे वापस चीभूत व्यवहार का विषय बनने वाले ऐसे होते हैं क्या दोनों द्वैती होते हैं परमार्थ भी द्वैत होता है काल्पनिक भी द्वैत होता है उनके बाद हमारे यहाँ परमार्थ होता है आप बानी सब काल्पनिक हो जाते हैं तत्व संप्रतिपन्न परम द्वैत बत मिथ्या जो संप्रतिपन्न द्वैत के समान ही है जो तुम्हारी कल्पना जो है सम्प्रतिपन्न रज सर्पादी के समान ही है ये भी। वो तो हम ही मानते वो वो मिथ्या है मान्य हम इसको भी उसी समान मिथ्या मानते हैं तुमने जो सत्य माना हुआ था था की तो हम, हम है तच तीन टिप्पणी परमार्थत्व तो अभिमतम द्वैतम हम अनुमान देंगे सिद्धांतिक अनुमान है टिप्पणी में परमार्थत्व अभिमत जो द्वैत है मान्यता तुम्हारी बनी हुई है जो परमार्थ द्वैत जिसको हम व्यावहारिक कहते हैं तो पारमार्थिक बोलते हो वो जो द्वैत है व्यावहारिक जगत को पक्ष बना दे जो द्वैत है मिथ्या इसमें मिथ्यात्व सिद्धि करेंगे आप ये मिथ्या है यह झूठा है द्वैतत्व द्वैतत्व हेतु आएगी ना इसमें द्वैतत्व बैठेगा सम्रतिबंध सुख रूप अविवादित है सुखी रूपये को तुम भी मिथ्या मानते हो हम भी मिथ्या मानते हैं क्या हेतु है द्वैतत्व हेतु है ठीक इसी प्रकार ये जो व्यावहारिक जगत है सुक्ति रूपये रूपयादि वैवत सूक्त रूपया भी द्वैत समान ये भी अनुमानों तो वेदित इस प्रकार के अनुमान यहां समझना चाहिए एक आ तो एक तत्व संप्रतिपन्न द्वैतवत मिथ्या न द्वैते न अद्वैत से विरोध है सत्य संजो भवती कहते हैं इस स्थिति में क्या होगा द्वैत के साथ अद्वैत का विरोध की शंका नहीं हो सकती संभव नहीं है समर्थन नहीं होती श्लोक प्रतिषेधम प्रश्न करोती ये यह श्लोक के द्वारा जो खंडनीय शंका है ना उसको प्रश्न उठाएगा पूर्वादी कार्य का द्वारा जिसके खंडन करना है वो प्रश्न पहले करेगा पूर्वादी के न इत्यादि प्रश्न करता है के न हेतु ना तय न विरोध क्या द्वैतियों का द्वैती दोई, के साथ में किस हेतु से विरोध नहीं होता अद्वैत का अद्वितियों का द्वैती के साथ विरोध नहीं होता कारण क्या है हेतु क्या है हेतु न किस किसे से तैयार द्वैति भी द्वैतवादियों के साथ न विरोधते अद्वैत सिद्धांत द्वैतियों के साथ विरोध नहीं करता कहा क्या हेतु है तुई? क्या कारण है उच्चते पूर्ववादी की शंका हो गई उच्चते से सिद्धांत उत्तर देते उच्चते देखो भाई यही कारण है अद्वैतम परमाथ ही अद्वैत परमार्थ वास्तविक है अद्वैतम परमाथ ही वास्तविक है ही मानी अस्मात्नात्वैत परमार्थ और द्वैतम नानात्व द्वैत माने नानात्व तो है अनेकत्व तो को द्वैत बोलते हैं द्वैतम माने नानात्व तस्य अद्वैत भेद उस अद्वैत का तदेदे तस् तदेदी समास करके रख देना उस अद्वैत का ही भेद माना जाता है विवर्त माना जाता है द्वैत तदेद तस् कार्य मन अद्वैत का कार्य है विवर्त कार्य परिणामी कार्य नहीं है विवर्त कार्य जैसे रज्जु का कार्य सर्पादी है प्रकार अद्वैत का कार्य है द्वैत सृष्टि के पहले जब अद्वैत वाक्य आता है तो बाद में सृष्टि आई उसी का कार्य है कार्य क्यों कहते है, हैं अद्वैत है। तो कैसा एक अब श्रुति है सदैव समिति एक अम शांत होता है तत्जो बाद में सृष्टि की चर्चा हो गई पहले आया एक विवाद द्वितीय उसके बाद आता है तत्जो अस्त्रित तो तेज जो है वो अद्वैत का कार्य हो गया विवर्ता है जैसे रज्जु में सर्वता है वो इसी प्रकार है तब तेज जो बात का बात क्या का है कार्य है वो वो एक अवैवाधिक का कार्य है वो है एक तेज रूप से दिखने लगता है पड़ी है रज्जु सर्व रूप से दिखता है विवर्त ऐसा से और उपत्य से कहते युक्ति भी हैत है वास्तव है, में नहीं है है, भी युक्ति है। भी है। है? सिद्धांत युक्ति क्या कहते स्वचित्त स्पंदना समाधो देखो भाई जब तक मन के स्पंदन चलता है चेष्टा है मन में तब तक द्वैत दिखाई पड़ता है जागृत स्वप्न में मन की गति है चेष्टा है तब तक द्वैत है जब मन के स्पंदन का अभाव होगा मन स्पंदन माने स्वचित्त एक नंबर टिका तत्त विषयाकार परिणाम स्पंदन अवश्य स्पन्दन का था मन का जो तत्त्व विषयों के आकार में परिणत हो जाना ये स्पंदन है जब विषय का आकार में परिणत नहीं होगा उस काल में द्वित नहीं पाया जाता कहा नहीं पाया जाता तीन दृष्टान्त दे रहे हैं। स्वचित्त स्पंदनाभाव जब मन के हलचल नहीं है किसी विषयाकार नहीं बना पाता जिस अवस्था में समाध समाधि अवस्था में सुसुप्त अवस्था जो मन स्वीक हुआ है विषयकार बना नहीं पाता है उस काल में अभा समारोह बुरसायाम गुरछित अवस्था में भी चित्त का कोई व्यापार नहीं है विषयाकार बना नहीं पाता है वहां भी द्वैत का अभाव है सुसुप्ति में अभाव है क्यों मन का स्पंदन नहीं है का परिणाम हो नहीं पा रहा है समाधि में नहीं है मन नहीं है तो विषयाकार कहां से बनेगा उस काल में द्वैत नहीं मिलता अगर द्वैत सत्य हो तो उन अवस्थाओं में मिलना चाहिए सत्य का कभी बाघ नहीं होता त्रिकाल बाधित तुम सत्य तुम सत्य की व्याख्या है जो तीनों कालों में बाघ ना हो हमेशा हो भूत में भी रहे वर्तमान में रहे और भविष्य में भी रहे वो होता है पारमार्थिक होता है सत्य होता है कभी हो कभी ना हो ये वास्तविक नहीं होता यही है अतः इसी कारण से नहीं मिलता उन अनुसार युक्ति भी है श्रुति बोलती है सदैव सौमित्य में आश्रित उसके बाद तथ्य जो अस्त्रित तो बाद में आ जाए उसी का विकार सिद्ध कर रही है विकार जो, जो होता है बातारो विकारो नाम अधिकार जो विकार होता है कारण से अधिक तो होता ही नहीं हो। केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता वो हो। कार्य जीतते भी है शब्द प्रयोग होगा किंतु तो वस्तु तो नहीं मिलेगा जिसको गठ बोलते हैं मिट्टी मिट्टी निकाल देंगे क्या है घटना कारण ही सत्य होता है कार्य कोई सत्य होता ही नहीं अतः इसी कारण से तद उच्चते उज्जते द्वैतम इसलिए अद्वैत का भेद माने विवर्त माना जाता है द्वैत को श्रुति भी है और युक्ति भी है दोनों के साथ सिद्ध हो जाता है एक अतः हाँ, द्रो की अतः अद्वैत द्वैत पूर्ववृत्तित्व अद्वैत जो होता है द्वैत के पूर्ववृत्ति है सदैव सौंद आश्रद्वित उसके बाद में तत्य जो अस्तृत्व वाक्य आता है अद्वैत होता है द्वैत से पूर्ववृत्ति है पहले है उसी का विकार है मिट्टी पहले होती तो फट होता है वो मिट्टी का विकार है वो विवर्ता है मिट्टी ठीक तो, इस प्रकार अद्वैत में द्वैत विवर्ती है है। द्वैती नाम तो द्वैतियों के दोनों सत्य होते परमार्थत अपरमार्थ उभता भी द्वैत दोनों स्थिति में द्वैती होता उनका अद्वैत होता ही नहीं उनके वो पारमार्थिक सत्ता को मानते हैं परमार्थ ने व्यवहार को परमार्थ मानते हैं और अपारमार्थिक माने रज सर्प आदि के प्राधिभाषी को मानते हैं दोनों स्थिति में द्वैती है चाहे वो असत माने प्रादिभाषिक सत्ता में चाहे व्यवहारिक व्यावहारिक दोनों सत्य के द्वैती होता है इनके ऐसा मान द्वैती नाम परमार्थ तस्परमार्थ दोनों प्रकार से पारमार्थिक और अपारमार्थिक दोनों रूप से वैधापी द्वैतम दोनों प्रकार द्वैती है उनका अद्वैत ने उनके अद्वैत तो को मतलब कटाक्ष करते हैं अद्वैत हो ही नहीं सकता बोलते यदि चैसा भ्रांत नाम द्वैत दृष्टि यदि द्वैत दृष्टि हो गई है भ्रांत होगी देखो रज्जू को रज्जू में जो सर्पादि बुद्धि जिनकी हो रखी है उनमें किसी को सर्प बुद्धि है किसी को जलधारा बुद्धि है किसी को भूसित्र बुद्धि है किसी को माला बुद्धि है किसी को लाठी बुद्धि है इत्यादि बुद्धि है क्योंकि तो तो रज्जू के जानने वाले को क्या बुद्धि है वहां रज्जु बुद्धि उनके जो भ्रांत है पागलों को का सर्वादी बुद्धि और प्रामाणिक व्यक्ति को क्या होगा रज्जु बुद्धि होगी सब सही होगा ये बोलते हैं केशा भ्रांता यदि जो केशा भ्रांतान द्वैत दृष्टि यदि वो जो भ्रांत हैं पागल है द्वैतवादी उनकी द्वैत दृष्टि होती है तो अस्माकम अद्वैत दृष्टि अभ्रांतान हम जो अभ्रांत है हम लोग तो हम लोगों के अद्वैत दृष्टि उनकी द्वैत दृष्टि बनती है भ्रांत है पागल रज्जु में सर्प देखने वाला को सही नहीं माना जाता पागल है तो। कुछ ऐसी वस्तु कुछ देखना वो पागल है द्वैतवादी सब पागल है अद्वैत अब द्वैत मान के बैठे हुए हैं पागल है उन पागलों की द्वैत दृष्टि यदि है तो हम जो पागल नहीं हैं। अस्माकम भ्रांतान अद्वैत दृष्टि हमारी अद्वित दृष्टि मानी में दो तरह की दृष्टि दिखाई पड़ती है कुछ भ्रांत लोग होते हैं सर्प आदि दृष्टि है उनकी और रज्जु को जो ज्ञाता होगा उसके अभ्रांत दृष्टि वाला है रज्जु दृष्टि है ठीक इसी प्रकार आयम हेतु यही हेतु है यही कारण है किस हेतु से ये अद्वैत अद्वैत भेद कहा था यही कारण है तेरह आयम हेतु ना अस्मत पक्षों में वृद्धते तही इसलिए हमारा सिद्धांत जो होगा अद्वैत सिद्धांत का उनके साथ कोई विरोध आता ही नहीं है यही कहा तीन नंबर की टिप्पणी तेरा द्वैत से भ्रांति मोलोक द्वैत जो होता है भ्रांति मूलोक देखा रज सर्वादि में देखा है कहा देखा रजु सर्वाधि में देखा हुआ है जो तो पड़ी हुई होती है वो सर्प बोलने वाला पागल होगा तभी तो होगा भ्रांति से तो होगा वो यथार्थ ज्ञान का विषय बनेगा और सर्प नहीं बनेगा भ्रांति का विषय है भ्रम का विषय है अच्छा ठीक अभाष्य इंद्रो माया भी पुरु रूपये ऐसी स्तृति है इंद्र यानी आत्मा है परमात्मा है वो आत्मा माया भी पूर्व रूपयी का वो माया से अनेक रूप हो जाता है अनेक रूप जैसे रज्जु माया से अनेक रूप हो जाती है सर्पादी अनेक रूप धारण कर लेती है इस प्रारूप वह आत्मा भी इंद्रमाणी परमात्मा वह भी माया के द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है पूर्व प्रतियते, युवते प्रतीत वास्तव में होता नहीं है प्रतीत होता है ऐसी स्तुति बोलती के लिए चार पांच छह से आपकी चार में कहते हैं द्वैती नाम भ्रांतत्व प्रमाण माहौल द्वितियों के भ्रांत होने में प्रमाण देते हैं देखो माया भी पूर्व रूप ये थे कहा वास्तविक अनेक रूप होता है क्या परमात्मा जब सृष्टि के पहले एक ही है सदैव सौम्य मग्राशित सृष्टि बोल रही है एक ही है बाद में अनेक दिख रहा है सृष्टि काल में तो वास्तव में हो तो एक का अनेक होना संभव नहीं है इसलिए जो अनेक देखने वाले भ्रांत प्रमाण माने उपाधि उपाधि के, के कारण से वह आत्मा अनेक दिखाई पड़ता है जैसे चंद्रमा एक होने पर भी जितने पात्र में जल भर देंगे उतने चंद्रमा दिखाई पड़ेगा उपाधि के कारण चंद्रमा अनेक दिखने लगा ठीक इस प्रकार हो जाता है पूर्व का तो बहु उपाधियों के कारण से वह तदेव स्वयं पंडे आशीर्कमित जो आत्मा था वो अनेक हो जाता है पूर्व रूपा में बहु रूप हो जाता है उपाधि के कारण प्रतीय प्रतीत होता है ऐसा वास्तव में अनेक नहीं होता जैसे रज्जु सर्पादी अनेक रूप में प्रतीत होती है वास्तव में अनेक रूप धारण कर ही नहीं सकती प्रतीत होना अज्ञान नहीं बना आगे भाषण न तो तद द्वितीय अस्ती वो दूसरा कोई है ही नहीं वहां तस्मिन द्वितीय नास्ती तद हमारे आत्मा में उस ब्रह्म अद्ध में दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा आठ आठवीं टिप्पणी अद्वैत प्रमाण महा अद्वैत अद्वैत अभ्रांत मत है ये यथार्थ मत है इसमें प्रमाण देते हैं मत उतर द्वितीय बस श्रुति बोलती है दूसरा है उसमें कोई दूसरा नहीं है ऐसा कहा कहते हैं देखो जैसे हम उनके साथ कोई विरोध भी नहीं करते हैं हमारा कोई विरोध नहीं है क्यों कल्पना है उनकी खाली कल्पना में चल रहे हैं तो नहीं करते कोई पागल कुछ बोल देता तो हम थोड़ी उसका लड़ाई करते हैं करते हैं? नहीं करते वैसे यहां दृष्टान्त मेरे राज्य है यथा मत तक गजा एक मस्त गज में बैठ करके जा रहा है एक व्यक्ति मत वाला हाथी के ऊपर बैठ कर चल रहा है, तो देखती है। वो व्यक्ति है वैसे एक पागल है नीचे बैठा हुआ जमीन में बैठा गुण मत भूमि स्थम भूमि में स्थित एक पागल बैठा हुआ है हाथी के ऊपर एक व्यक्ति जा रहा है सज्जन आदमी जा रहा हो नीचे एक पागल बैठा होगा उन्मत्तम पागल हो। है वो और भूमिष्ठ है भूमि में बैठा हुआ है वो कहता है उसके प्रति गजारूढ़ो हम कहता है वो बोलता है मैं हाथी में बैठा हुआ हूँ वो पागल बोलता है नीचे वाला गजारूढ़ो हम बा प्रति मेरे तरफ तुम तो अपने हाथी बढ़ाओ बोलेगा मैं हाथी में बैठा हुआ हूँ लड़ाई करने के लिए आ जाओ ऐसा बोलेगा पागल उसके प्रति गुरबाणव भी ऐसा बोल रहा है वो पागल बोल भी रहा है तब भी तम प्रति नबाह ये फिर भी उसके प्रति हाथी नहीं ले जाता तो समझता है पागल है हाथी में बैठा हुआ व्यक्ति तो उसकी तरफ नहीं जाएगा आप ही को कोई पागल कुछ बोल देगा तो क्या उसके ऊपर आप लड़ाई करेंगे तो समझ जाते हैं कि यह पागल है आप नहीं करते कोई झगड़ा नहीं करते वैसे द्वेद आदि के साथ हम झगड़ा करते ही हम समझते पागल है ये प्रांति प्रांत लोग हैं यही कहा एक दृष्टांत देकर बोलते हैं भाष्यकार यथा मत्तक एक मस्तक हाथी में जा रहा कोई व्यक्ति जा रहा हो और ये भूमि में पड़ा हुआ जमीन में पड़ा हुआ पागल है उनमत्तम भूमि स्तंभ प्रति उसके प्रति हाथी को नहीं पड़ाता वो बोल रहा है भूमि वाला गजार हम मैं हाथी को बैठा हुआ हूं ऐसा बोलता वो जमीन में बैठने वाला बाम प्रति मेरे तरफ हाथी बढ़ाओ अगर सामर्थ हो तो मेरे तरफ आ जाओ हाथी लाओ इधर ऐसा बोलता है वो ऐसे कहने वाले के प्रति भी तम प्रति उसकी तरफ वो पागल के तरफ ना बहा है मत तक आरूढ़ व्यक्ति नहीं जाता उसने हाथी को बढ़ाता नहीं जाए। क्यों अविरोध बुद्धिया विरोध नहीं मानता उसके साथ तो पागल है बोल रहा है तो क्यों वास्तव में वो हाथी में बैठा हुआ ही नहीं नीचे वाला और कहा नहीं जाएगा उसकी तरफ ठीक है इसी प्रकार तत्पर वैसे द्वितियों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है रज्जु में सर्प देखने वालों के साथ सर्पादी देखने वाले के साथ रज्जु दर्शन वाले का विरोध होता नहीं है नहीं करता जो रज्जु दर्शन वाला होगा रज्जु का ज्ञाता वो उनके साथ झगड़ा नहीं करेगा ये पागल हो रहा क्या समझता है ठीक है इसी प्रकार तथा इसलिए परमार्थ तो ब्रह्मविद आत्मा द्वैतिना। वास्तव में देखो जितने द्वैतवादी हैं, ब्रह्मवेद का जो होगा वह उनका आत्मा स्वरूप ही होता है जैसे रज्जु में कलप, काल्पनिक सर्वों का रज्जु ही स्वरूप होता है ठीक इस प्रकार अद्वैत दर्शन उनका स्वरूप ही होता है द्वैतीय हो उनका स्वरूप उसी में कल्पना है सारी थी। ठीक परमार्थ तो ब्रह्मविद वास्तव में जो ब्रह्मविद जो होता है वह आत्मा ही व्वैती राम द्वितीय का स्वरूप ही हो जाता है आत्माओ में स्वरूप होता है एक टिप्पणी द्वैता से अभाव आदि द्वेता है ही नहीं उसी में कल्पना है उसका स्वरूप ही हो जाता है तेनालीयम हेतुना अस्मद पक्षों ने कृत एक कारण है इसलिए हमारे पक्ष जो है हमारा पक्ष उनके साथ कोई विरोध नहीं करता ये कहा समय हो गया है टीकाकृत करते देवी देवा भक्रम पश्ये मेजरांगे स्पुष्वा शुश देव शन